देवी भागवत चौथा स्कंध भारा क्रांत पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना भगवान विष्णु बोले इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ मैं ही नहीं ब्रह्मा शंकर इंद्र अग्नि यम त्वष्टा सूर्य एवं वरुण सभी स्वतंत्रता रहित हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत सबके सब उन्हीं से गुथे हुए हैं सुव्रत वह योग माया सर्वप्रथम शिक्षा शेक्षापूर्वक जैसा काम करना चाहती है हम लोग उसी प्रकार के कार्य में केवल सहकारी बन जाते हैं सभी पर उनका पूर्ण अधिकार है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं उस परम ब्रह्म का प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना आरम्भ किया वे बोले हम पर माया की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम उस जगत गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते वे परम पुरुष शांत स्वरूप हैं उनका विग्रह सचित्त और आनंदमय है उनका कभी अंत नहीं होता उन परम ब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो उस समय शंकर सहित मैं भी उनकी झांकी कर रहा था फिर मणिद्वीप में भी उस शक्ति का दर्शन हुआ था उस समय पारिजात नामक वृक्ष के नीचे रास मंडल था धारा समाज जुटा था वह अद्भुत शक्ति सबके आगे विराज रही थी यह देखी हुई बात है न कि केवल सुनी हुई अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परम शक्ति का चिंतन करें वह आद्या शक्ति कल्याणमयी संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाली एवं माया स्वरूपणी है परम से उसका अभेद संबंध है व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु के योग कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाले तथा योग माया नाम से प्रसिद्ध हैं उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई उनके हाथ पास अंकुश एवं अभय मुद्रा से सुशोभित थे उनका श्री विग्रह लिए हुए था देखने में वे अत्यंत अद्भुत थी उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ अतः वे उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूर्य तथा आग से छिंगारियां निकलती है उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं जिनकी मायिक शक्ति के प्रभाव से यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है उन भगवती भुवनेश्वरी का हम चिंतन करते हैं उनका विग्रह चिन्मय है वे करुणा हम हमें सदबुद्धि प्रदान करें वे महालक्ष्मी हमारे ध्यान का विषय बने उनमें सारी शक्तियां वर्तमान है उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं वे देवी हमें सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा प्रदान करे महालक्ष्मी हमारा नमस्कार है भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी प्रसन्न होकर हमें कल्याण के भागी बनाओ दया से द्रवित रहने वाली देवी इस समय यह कार्य सामने उपस्थित है यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है महेश्वरी तुम दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो साथ ही साधु पुरुषों का कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है माता इस समय जो कंस, काल्यवन, केसी, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और प्रवृत्ति प्रधान हैं, तथा इनके अतिरिक्त भी जो भूम के राजा हैं, उन्हें यथाशीघ्र शीघ्र मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करने की कृपा करो कमल जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके थे वे सभी दैत्य युद्ध में तुम्हारे आनंदी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए। तुम्हारी लीला से से ही वे प्राणों हाथ धो बैठे द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली देवेश्वरी शक्ति से वंचित होने पर विष्णु एवं शंकर आदि जितने प्रमुख देवता हैं वे भी हिलढुल तक नहीं सकते शेष नाग भी तुम्हारी शक्ति के अभाव में पृथ्वी को धारण करने में समर्थ नहीं है